वद्वारा। या देवानाम अष्टाच्र व् येवा पूराध्या तिण्यकोशो ज्योतिषावृत तस््योशे ऋरीत्री प्रतिष्ठत्म ब्रह्म विदो ओम शांति शांति शांति आदरणीय सन्यासी संयासी महानुभावन आदर सम्मान की योग्य माताओं बहनों बंधुओं प्रिय ब्रह्मचारियों आचार्य महानुभाव इस प्रातः काल की चर्चा में हमारा जो सैद्धांतिक पक्ष है जिसे हम वैदिक कहते हैं आर्य कहते हैं उस पर विचार कर रहे हैं हमने इस विचार में देखा मूल जो पदार्थ हैं, वो तीन हैं जिन्हें हम ईश्वर जीव प्रकृति के नाम से जानते हैं हमने उनके स्वरूप को देखा वो कैसे हैं, उनके कार्य क्या हैं? बहुत बार लोगों को यह लगता है कि ईश्वर को कैसे कहाँ देखें कहाँ पाएं कैसे मिलें ये भी वेद में बहुत ही स्पष्ट रूप में दिया हुआ है ये जरूर है ये मंत्र हम परिचित तो हैं लेकिन इनका प्रयोग बहुत कम करते हैं जैसे गायत्री मंत्र है विश्वानी मंत्र है या दूसरे और मंत्र हैं उनको हम बहुत पढ़ते हैं बार बार आवृत्ति करते हैं इन मंत्रों से परिचय तो है हमारा बहुत सारे लोगों ने इसको सुना है लेकिन इसका उतने अधिकता से उप, प्रयोग में नहीं है और इस वेद मंत्र के ऊपर ये लिखा हुआ है साक्षात ब्रह्म प्रकाशि अर्थात ये दो जो रिचाएं हैं दो मंत्र हैं ये साक्षात ब्रह्म का प्रकाशन करने वाली हैं तो दुनिया में इतनी जो भागदौड़ है कहाँ मिलेगा कहा मिलेगा कहा मिलेगा इससे अधिक स्पष्ट तो कहीं हो भी नहीं सकता जितने सीधे जितने सरल शब्दों में इस बात को यहां कहा गया है क्योंकि वो कहता है कि आपके पास जो साधन है यही साधन उसके जानने के लिए उपयोगी है आप के पास साधन क्या है आपके पास आपका साधन आपका शरीर है यदि इसमें परमेश्वर को साक्षात करना संभव नहीं है तो दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपको साक्षात करवा दे ये साधन मिला ही इसलिए का प्रयोजन इसका उद्देश्य ही है कि वो आपको परमेश्वर से मिलाए यदि किसी सवारी से आप चलें और वो वहां तक ना जा सके जहां तक आपको पहुंचना है तो उस सवारी का लाभ क्या है ऐसी सवारी लेना कौन चाहेगा कि आपको बंबई जाना है साइकिल से चले जाओ पहुंच तो जाओगे कितने दिन में जाना तो कल है फिर कहेंगे कि हवाई जहाज से चले जाओ तो आपको कई बार हमारे बहुत सारे जो साधक हैं उनको एक बड़ी परेशानी होती है कहते हैं जी मन बड़ा दुष्ट है मन बड़ा खराब है मन बड़ा ऐसा है मैं क्यों गाली दे रहे हो किसको दे रहे हो ऐसा है कि यदि तांगे वाले का घोड़ा तगड़ा है और तांगे वाला कमजोर है तो घोड़े की गलती है क्या अजय घोड़ा तो बहुत बदमाश है दमदार है बदमाश तो होगा आप में यदि योग्यता है तो चला लेना भगवान ने आपको साधन दिया कि भाई सौ साल जीना है तो शरीर दे दिया आपको साधन दिया कि भाई सौ साल से काम नहीं चलेगा या तो प्रलय तक जाओ या मुक्ति तक जाओ दो हैं विकल्प आपके पास फिर आपको एक दूसरा साधन दे दिया क्या कहते हैं उसको सूक्ष्म जो शरीर है वो दे दिया और उसके लिए जो साधन दिया आपको मन दिया है इंद्रियां दी हैं, बुद्धि दी हैं, तो वो ऐसे ही नहीं दे दी अर्थ में वो अपने उद्देश्य तक पहुंचाने में समर्थ हैं ऐसे साधन बना कर दिए और आप सोचते हैं कि वो साधन आपके शरीर की तरह थोड़ी सी दूर चल के समाप्त हो जाएं ऐसे तो उसने दिए नहीं वो साधन ये दिए हैं कि आपको आपकी यात्रा पूरी कराने का सामर्थ्य उन साधनों में है तो कोई सामान्य साधन तो नहीं होंगे लोक लोकांतर में जाओगे तो साइकिल से और जीप से तो नहीं जा सकते तो इस शरीर से तो दूसरा कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है इस जीवन में जो है वो इस शरीर से जुड़ा हुआ है तो चाहे ये शरीर है चाहे वो सूक्ष्म शरीर है चाहे मन बुद्धि इंद्रियां हैं, कहता है कि आपको यदि ईश्वर का साक्षात करना है तो इन्हीं से करना होगा इसके अतिरिक्त संसार में कोई साधन और है नहीं ये दोनों मंत्र इतने स्पष्ट हैं, इतने सरल हैं, इनमें कोई जटिलता नहीं है कोई बहुत दार्शनिक गुत्थी नहीं है जिसको समझाना पड़े अष्टाचक्रा नवद्वारा द्वारा या देवान अयोध्या इन, इन शब्दों से आप सब भली भांति परिचित हैं शरीर को अयोध्या कहा है युद्ध अशक्य अर्थात इससे ऊंची इससे अच्छी कोई चीज आपको दुनिया में मिल नहीं सकती यदि आपने उपनिषद का कभी वाचन किया हो तो उसमें एक बड़ा प्रसंग आता है भगवान महाराज खाली बैठे थे बोले क्या करना है कुछ कर लेना चाहिए खाली बैठने से क्या लाभ? तो उन्होंने कुछ पराक्रम किया इच्छा की ईक्षण किया लोक बना डाले अब लोक बनाए तो इनका कोई संचालन करने वाला होना चाहिए किसी विधि से चलने चाहिए उन्होंने लोकपाल बना डाले लोकपाल बना डाले तो उनके साथ कुछ साधन और होने चाहिए तो उन्होंने भूख और प्यास भी बना डाले आ जब भूख और प्यास के साथ लोकपाल हुए तो बोले अब करें क्या क्योंकि अन्न चाहिए साधन चाहिए मुख चाहिए तो वो सारे प्रजापति से कहने लगे कि भाई हमको बनाकर अलग अलग पटक दिया घर दो व्यवस्था तो घर के बिना बनेगी नहीं तो घर में रहेंगे तो व्यवस्था से काम करेंगे तो उन्होंने घर के रूप में सबसे पहला एक घोड़ा लाकर दिया बोले ये घर तुम्हारे लिए ठीक है ना वई नो आयम अलम इति नहीं हमारे लिए अच्छा नहीं है हम तो नहीं रहते इसमें गाय ला कर दे दी कहते हैं, नो वही नम इति ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं है पर्याप्त तो नहीं है तो उसने फिर एक आदमी जैसा कुछ ला कर दिया तो कहते है सुकृतम बतती क्या कमाल का बनाया है बहुत ही सुंदर है सुकृतम मतलब परमेश्वर की सबसे उत्तम रचना बाकी रचनाएं तो परमेश्वर की ही है और तो कोई रचनाकार है नहीं लेकिन सुकृतम सुकृत है श्रेष्ठ रचना है तो वो सब यथास्थानम प्रविशत जिसका जो स्थान है वहां आ जाओ तो ये जो सबसे उत्तम जो हमारे पास साधन है वो मनुष्य का शरीर है अब इसमें भगवान को देखें देखे भोजन का स्थान है पानी का है देखने का है सुनने का है सब स्थान है तो भगवान का भी कहीं होना चाहिए ना तो ये कहता है अष्टाचक्रा नव या देवानाम नाम पूरा अब ये देवताएं हैं इंद्रियां हैं या जितने ज्ञान है साधन है वो सारे इस पुरी में हैं, देवताओं की नगरी है इसमें रहेगा तो कोई भलाई आदमी रहेगा ऐसा वैसा कैसे रहेगा जो ठीक नहीं है उसको यार, है। तो आप कहेंगे कि ये चोर डाकू तो इसी में रहते हैं वो इतने बुरे नहीं थे इतने बुरे होते तो वो आदमी नहीं बनते क्योंकि मनुष्य कब बनता है जब पाप और पुण्य समान होते हैं तो कितने भी बुरे हों पर इतने बुरे तो नहीं है कि वो मनुष्य न बन सके मनुष्य तो उनको बनाया ही गया है तो गलती से तो नहीं बने व्यवस्था से ही बने तो उनसे तो अच्छे हैं वो चाहे तो बदल सकते हैं अपने आप को पशु बना देते तो बदलता कैसे लेकिन यहां अवसर है तो कहता है ये जो शरीर है ये कौन सा आपके लिए उपयोगी है कहता है अष्टाचक्र नव अब इसमें चक्र वाले झगड़े में आप ये मत खोलना कि कौन से अंग को चक्र कहते वो अंग नहीं है जैसे मस्तिष्क तो है लेकिन किसी मसल्स का नाम मस्तिष्क नहीं है मस्तिष्क उस मसल्स में मांस पेशी में रहता है विचार जो है वो मस्तिष्क में रहता है लेकिन आप इसको चीर फाड़ करके देखें विचार कहाँ है तो वो तो मिलने वाला नहीं है तो वैसे ही हमारे शरीर के जो चक्र हैं वो कोई वस्तु विशेष नहीं है वो स्थान विशेष है भाई यहाँ ये बात हो सकती है ये शरीर कैसा है जिसमें आठ चक्र हैं, नौ स्रोत हैं और ये अयोध्या नगरी है फिर इसमें ढूंढें? ढूंढे तस्याम हिरण्योषाह कहता है कि उसमें एक स्वर्ण नगरी है अब ये स्वर्ण नगरी कैसे पहचानोगे यहां तो सब मांस का लोथड़ा है हाँ, खून है और क्या है और कुछ भी तो नहीं है कहीं कड़ा हो गया तो हड्डी मिल जाएगी ये कहते नहीं हिरण्य कोश हिरणमय कोश अब हिरणमय कोश कहाँ है इस बात को छंदोगी उपनिषद के आठवें प्रपाठक में आप देखिएगा दूसरे खंड में दहरम पुंडरीकाम काम इस शरीर में छोटा सा दहर छोटा सा पुंडरीकम, कमल जैसा वेशम घर स्थान उसके अंदर क्या है कहता है उसमें दुनिया में जो कुछ है वो सब उसमें है कितना विचित्र है इस बात को कैसे समझें इसको कोई मोटे से मोटा उदाहरण देखें तो आप ये सोचो कि हमारी ध्वनि जो है आवाज जो है वो सब जगह व्याप्त है लेकिन सब जगह पकड़ी तो नहीं जाती पकड़ी तो किसी विशेष उपकरण से विशेष स्थान पर पकड़ी जाती है तो वैसे ही परमेश्वर समस्त सब स्थानों पर व्याप्त है लेकिन पकड़ में आने वाली जगह कौन सी तो जहां पर वो है और ही है तस्याम हिरण्य कोशा अब इसमें एक बात तो बड़ी सिद्ध हो गई कि आप बाहर झक मारते हो उससे कुछ होने वाला नहीं है क्यों कि वो इस नगरी में है आप किसी को देखने जाओगे तो किसी को शहर में देखोगे शहर में देखोगे तो घर में देखोगे घर में देखोगे तो किसी कमरे में बरामदे में जाकर देखोगे देखोगे तो किसी आसन पर देखोगे जब सामने बैठे होगे तब उसको देख पाओगे तो इस दुनिया में आप भागते फिरो हो दुनिया में है ये पता लगा तो आप दूसरी दुनिया से यहाँ आ सकते हो कि आना तो इस दुनिया में पड़ेगा इस दुनिया में भी होगा तो कहाँ होगा कौन से द्वीप में होगा कि कौन से देश में होगा कि कौन से प्रांत में होगा कि कौन से नगर में होगा कौन से नगर में कौन से मोहल्ले में होगा कौन से घर में होगा कौन से कमरे में हो... कहीं तो जाना पड़ेगा तो ये कहता है कि आपको इतना पक्का बता दिया पूरे पते के साथ भगवान ने भेजा है यहाँ बेपते घूम रहे भगवान ने बिना पते भेजा नहीं पता देकर भेजा सवारी देकर भेजा समय स्थान बताकर भेजा और उस समय के स्थान के सवारी के ऊपर बैठ के उस घर में जाके मोहल्ले में पहुंच के लोगों से पूछ रहा है कहाँ जाऊ अरे भाई जहां जाना था वहां तो तू तो आया हुआ है वहा पहुंचा हुआ है कहाँ जाना है यदि तुझे मनुष्य का शरीर मिल गया है तो कहीं भी नहीं जाना है तुझे वो स्थान वो वस्तु मिल गई है जहां तुझे पहुंचना है अब जब मनुष्य अपने शरीर तक ही पहुंच गया तो उससे भगवान कितनी दूर है अच्छा इस शरीर को छोड़ के मंदिर में जा रहा है अब कल्पना करो कि बच्चे को घर में बैठा के मंदिर में ढूंढ़ आएगा मिलेगा जब आपका घर में बैठाया वो बच्चा मंदिर में नहीं मिल सकता तो भगवान कहा से मंदिर में मिलने वाला है तो भगवान ने साथ देकर भेजा कि जब इच्छा हो तब मिल लेना और ये स्थान है अब ये जो स्थान मुझे मिला है इसको आप देखना कैसे तस्मिन यद यक्षम आत्मन वत् तद वही ब्रह्म विदो विदु अंदर झांक ले कोई मिलेगा क्या कहते हैं जी कैसे मिलेगा अरे भले आदमी आंख तो खोल अब आंख बंद करके कहता है दिखा दो कैसे दिखा देंगे भाई आंख बंद करे तो नहीं दिखा सकते तो कहते जी आंख तो खुली है अरे ये तो बाहर की तरफ खुली है हम्म आदमी घर के अंदर है खिड़की में से झाक रहा है बाहर कहा है जी अरे भाई खिड़की में से बाहर क्यों झाक रहा है अंदर झांक जाग। अंदर झांकना तो पहले खिड़की बंद कर यह खिड़की बंद हो जाएगी तो जब अंदर देखेगा तो कुछ दिखेगा कि इस कमरे में है क्या नहीं तो कहां से देखे तस्मिन यद यक्षम आत्मन वत अब इसमें एक बड़ी रोचक चीज है हमारी सब की क्या इच्छा रहती है कोई बता दे कि कैसा होता है अच्छा यदि वो बताया ही जा सकता तो फिर कैसा ही क्या होता उसकी एक विचित्रता और विशेषता क्या है कि जब वहां आदमी पहुंचता है तो वो खुद नहीं रहता और खुद रहता है तब तक वो नहीं रहता वैसे जो अद्वैत वाला शब्द है ना शब्द गलत नहीं है शंकराचार्य ने जो अद्वैत शब्द का प्रयोग किया है वो वैसे गलत नहीं है क्यों क्यों गलत नहीं है आदमी जब भी किसी के बारे में सोचता है तो अपने बारे में नहीं सोचता चाहे आप अपने बीबी बच्चों के बारे में सोचो खेत खलिहान के बारे में सोचो गांव के बारे में सोचो मित्र मंडल के बारे में सोचो जब उस बारे में सोच रहे होते तो दूसरी किसी भी बारे में आप नहीं सोच रहे होते तो जिस समय आप उसके बारे में सोच रहे होंगे तो आप अपने बारे में नहीं सोच रहे होगे जिस दिन आप अपने विषय में सोच रहे होगे तो उस दिन उसके विषय में नहीं सोच रहे होंगे आप क्या चाहते हैं? अपने बारे में भी सोचूं और उसके बारे में भी सोचूं वो तो सोचू कुछ है नहीं ऐसा संभव नहीं क्योंकि जिस समय जब व्यक्ति अपने आप को ही देख लेता है तो वो किसको बताएगा कि मैं अपने आप को देख रहा हूं किसको बताएगा वो देखने वाला भी स्वयं है दिखने वाला भी स्वयं है जब है ही एक बताएगा किसे बताएगा तो तब ना जो कोई पड़ोस में होगा किसी के कान में कहेगा कि देख वो आ रहा है नहीं। तो इसलिए वेद क्या कह रहा है कि आपको देखना है तो बहुत सहज है तस्याम हिरण्य कोष वहां क्या है जाते ही आपको अद्भुत दिखाई देगा कुछ नया आकर्षक कहता है कि वो अद्भुत दिखाई देगा तो क्या ये चमड़े मांस के अंदर रखा हुआ है अरे बोले वो इससे बहुत परे है बोले फिर इसको काट दें तो नील जाएगा बोले इसके काटने से वो कटता नहीं है आप अपना टीवी या रेडियो तोड़ दो तो कोई आवाज खत्म हो जाएगी है किसी को गुस्सा आया खेल देखते हुए क्या है? ये टीम हार रही है उसने टीवी को तोड़ दिया तोड़ दिया चलो तोड़ दिया तो क्या टीम को कुछ लगा तो हम क्या करते हैं ये सोचते हैं इसको तोड़ देंगे इसको खोल देंगे इसको निकाल लेंगे इसमें मिल जाएगा, इसमें कुछ नहीं मिलेगा ये ये एक साधन है जहां खड़े होकर हम उसको देख सकते हैं जहां पहुंचकर उसे देख सकते हैं ये स्थान उसके पहुंचने के बाद हमको उसके पाने का होता है वहां पहुंचे हैं इसलिए उसे पाएंगे वहां नहीं पहुंचे तो नहीं पाएंगे और जब पहुंचकर उसे पाएंगे तो फिर हमारे पहुंचने का अर्थ ही समाप्त हो चुका होगा फिर हमारा अर्थ क्या होगा वहां हम तभी तक चलते हैं जब तक रास्ता है रास्ता समाप्त हो गया तो फिर रास्ते का क्या लेने देना तस्याम हिरण्य कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृत तो पता कैसे लगता है पता नहीं लगना ही उसका पता लगना है जब आप कुछ भी न सोच पाए तब वही सोचने में होता है जब तक आप कुछ सोच पाते हैं तब तक आप सोचने के लायक भी नहीं होते मतम यतम तस्य मतम मतम येद अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानता जो कहता मैं जानता हूं वो मूर्ख है कुछ भी नहीं जानता क्यों उसके जानने के बाद समझ में ही आता है कि वो जाना नहीं जा सकता उसके जाना नहीं जा सकने की जो सीमाएं हैं वही उसके जानने का सबसे बड़ा प्रमाण है कोई कहता है, मैंने जान लिया तो जो वस्तु इतनी बड़ी है कि जिसे जाना नहीं जा सकता उसके बारे में कोई दावा कर ले कि मैं जान रहा हूं जानता हूं तो कहता है कि ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि वो वस्तु के लक्षण से बात ही नहीं बन रही घट नहीं रही इसमें गलत कुछ भी नहीं है क्योंकि जिस चीज को हम जानने की बात कर रहे हैं वो इतनी विशाल है इतनी जैसे इसको भगवान पर एक बार छोड़ भी दें ज्ञान पर ले लें विज्ञान पर ले लें विद्या पर ले लें तो क्या हम जान सकते हैं विद्या की भी तो वही विशेषता है आप इसको जितना अधिक जानते हैं उतना ही नहीं जानने का बोध होता है जानने का बोध नहीं होता एक आदमी चिकित्सक बना तो है की, की चिकित्सा तो इसके पास जाते हैं बोले तो नहीं नहीं मैं तो केवल पेट की करता हूँ कहते तो नहीं मैं केवल हड्डी की करता मैं केवल आख की करता हूँ मैं केवल कान की करता हूँ भी सबकी नहीं करता कुछ कुछ हिस्से की करता हूं उसमें भी किसी और अरे भाई आपके जानने से सबसे बड़ी बात क्या हो रही है ना जानने का बोध हो रहा है क्या क्या नहीं जाना यह पता लगना ही जानना हो रहा है और जब तक यह पता है कि सब जानता हूं तब तक का सीधा सा नहीं जानता तो वही स्थिति परमेश्वर के साथ है वो ये कहता है कि आप जिस समय उसको जानने लगते हैं तो उसकी असीमता उसकी विशालता उसकी व्यापकता देखकर आप दंग रह जाते हैं कि मैं कैसे जान सकता हूं कैसे इसको मैं पकड़ सकता हूं कैसे मैं समझ में आ सकता नहीं आ सकता नहीं नहीं ये असंभव है कि मैं इसको जान सकू तो इसलिए एक पहचान है कोई कहता है कि आपने कुछ जाना बोले भाई यही तो नहीं पता लगा जाना फिर लेकिन अच्छा तो लगा मैं एक शब्द है जिसको आप मूर्त रूप नहीं दे सकते दुनिया में भी आप इसका प्रयोग करते हो जब किसी चीज को आप व्याख्या नहीं कर सकते ऐसी है बोले अच्छी है और अच्छी कैसी है बोले अच्छी है और कैसी है अच्छी से भी कुछ होता है व्याख्या कर सकते हो कि अच्छी कैसी होती है अच्छी कैसी होती है व्याख्या कर सकते हो तो अच्छी कहने से रुक क्यों जाते हैं? हाँ बहुत अच्छी बहुत अच्छी है अब बहुत कितनी भी बार लगा ले उसे आगे क्या करेगा तो वही स्थिति है वो मतलब आप उसके पास हैं ये सबसे बड़ी क्या बात है कि वो परिस्थिति आपको बहुत अच्छी लगती है किसी भले से आदमी के पास बड़ी लगता है। उनके पास जाता हूं बहुत अच्छा लगता है व्याख्या नहीं कर सकता अच्छा लगने की तो वही व्याख्या यहां भी नहीं कर सकता लेकिन अच्छा लगता है आपको जिस दिन संध्या करना अच्छा लगता है उस दिन समझ लेना कि भगवान के नजदीक हो झगड़ा क्यों करते हो ये अच्छा लगना जो है ये प्रभाव है आयुर्वेद की औषधियों में और बहुत कुछ होता है और आखिरी चीज होती है प्रभाव बोले हरड़ के पेड़ के नीचे से निकल गया दस्त लग गए बोले कैसे लगे खाया तो नहीं बोले प्रभाव प्रभाव हाँ एक आयुर्वेद में चीज होती है पांचवी रस वीर विपाक प्रभाव तो जो प्रभाव है वो आपको कार्य में सक्रियता दे रहा है अनुभव दे रहा है उसके बारे में बता रहा है इसलिए ये जो सोचना है ना ऐसा कैसा लगता होगा कैसा लगता होगा कैसा लगता होगा कैसा भी नहीं लगता जिस दिन लगने लगेगा उस दिन कुछ होगा ही नहीं जो लगेगा या गुड़ लगेगा मीठा लगेगा, लगेगा मतलब आप लगेगा उसे कैसे बताओगे दुनिया की किसी चीज से ही तो बताओगे जब दुनिया की ही चीज से बताओगे तो दुनिया की चीज ही उस जैसी नहीं हो जाएगी वो गुड़ जैसा लगेगा तो गुड़ नहीं खा लेंगे वो मिठाई जैसा लगेगा तो मिठाई नहीं खा लेंगे मक्खन जैसा लगेगा तो मक्खन नहीं खा लेंगे तो जैसा क्या होता है जैसा तो कुछ होता ही नहीं जैसा होगा तो दुनिया की चीज के बराबर होगा और दुनिया की चीज के बराबर होगा तो उसकी जरूरत ही नहीं है फिर दुनिया की चीज से काम चल जाएगा मुश्किल ये है उस जैसा कुछ भी तो नहीं है आप बता कैसे दोगे जब उस जैसी कोई दूसरी चीज है ही नहीं तो ये कहता है तस्याम हिरण्य कोश स्वर्गो ज्योतिष ज्योति से आवृत है सुख देने वाला है तद यक्षम आत्मन वही ब्रह्म विदो विदु ऐसा कुछ लगता हो तो यू समझ लेना वही होगा अरे देखा तो था कुछ क्या था बोले पता नहीं चला हाँ तो फिर वही रहा हो मंत्र तो ऐसा ही कह रहा है चलिए समय हो गया बहुत बहुत धन्यवाद